महाभारत शांति पर्व एक ब्रह्मचर्य और गार्घ आश्रमों के धर्म का वर्णन भरद्वाजवाच दान से कि फल प्राधर्म से चरित तपस्य सुत स्वाध्याय से उक्त वा भरद्वाज ने पूछा ब्रह्मण आचरण में लाए हुए दान रूप धर्म का भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है पापम दाने भोगा भोग तपसा मृगुज ने कहा मुनि अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्ग लोग प्राप्त कर लेता है दानम तो प्राहु द्विधम प्रा परीये कि तत्परत्रोपतेष्ठते यु तहभुजते याद सम दीयत दान समलमस्त दान दो प्रकार का बताया जाता है एक परलोक के लिए है और दूसरा इहलोक के लिए सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है और असद पुरुषों को जो दान दिया जाता है उसका फल यहीं भोगा जाता है जैसा दान दिया जाता है वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है भरद्वाजर किम कस्य धर्म आचरण धर्मस्य लक्षणं से लक्षण धर्म कतिविधो तुम भक्त अर्ति भरद्वाज ने पूछा ब्राह्मण किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है या धर्म के कितने भेद हैं यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें भृगुर्वाच स्धर्माचणजुता ये भव मनीषि तर्ग फला अथा स विमूचते भृगु ने कहा मु जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं उन्हें स्वर्गरूपी फल की प्राप्ति होती है जो इसके विपरीत धर्म का आचरण करता है वह मोहन के बचीभूत होता है मोह के वशीभूत होता है। इस लोक में तीनों प्रश्नों का एक साथ ही सामान्य उत्तर दे दिया गया है जो जिस वर्ण अथवा आश्रम है, उसका धर्माचरण भी वैसा ही है धर्म का लक्षण है स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला वर्णाश्रमोचित आचार वर्ण और आश्रम के जितने भेद हैं उतने ही उनके धर्म के भी है भरद्वाजुवाच यदत चाराश्रम्यम ब्रह्मषि विषा स्चारा ते वक्त अर्सी ऋषि ने पूछा भगवन ब्रह्मषियों ने पूर्व काल में जो चार आश्रमों का विभाग किया है उनके अपने अपने धर्म क्या हैं उन्हें बताने की कृपा कीजिए भृगुर्वाच पू ब्रह्मणालोह कहित अनुषिता धर्म संरक्षण आश्रमा चारोहि निर्दिष्टा तुरकुल प्रथम आश्रम उदाह सम्य शौच संस्कार नियम व्रत उभय गुरु नियमृत विनयता उधि भास्कर दैवताल गुरोरभिवादन वेदाभ्यास्रवणपवित्रीकृतासु त्रिश्रवणामुपृश्य ब्रह्मचरिया परिचरण गुरु गुरुशुश्रूषा नित्य भिक्षा सर्व भै्यादि सर्वनिवेदिता गुरुवचन निर्देशानुष्ठाना प्रतिकूलों गुरु प्रसाद लब्ध स्वाध्याय तत्पर सैद भृगुजी ने कहा मुने जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए चार आश्रमों का निर्देश किया था उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना सूर्योपान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपने अंतरात्मा को पवित्र करें सवेरे शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करें ब्रह्मचर्य का पालन अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करें प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को अर्पण कर दे अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे गुरु जी जो कुछ कहे जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दे उसके विपरीत आचरण न करे गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर छात्र श्लोक गुरु समाराध्य दिवजो वेद स्वर्ग फलावाप सिद्ध्य चात इस विषय में यह श्लोक है जो द्विज गुरु के आराधना करके वेदाध्ययन करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है गारहस्थ्यम खलु द्वितीय वह तुमदाचार लक्षण सर्वनोव्याख्या सामवृत्ता सदाचाराण सहचर्य फलाना गृह विधीये धर्म काम करते आप क्षेत्र त्रिवर्ग अपेक्षाया गर्न कर्मणा स्वाध्यायोपलब्ध प्रकर्षेण वा स्वाध्यापलबा ब्रह्मिमित अद्रसारगतेन वा हव्यक्यभ्यासदत वा वन गृहस्थो गा्यस्थ्यम वर्तएत ते सर्वाश्रण मूल मुदाहरती गुरुकुनिवासीन परव्रजका ये चाने अपि अत एव भिक्षा बलि संविभागा प्रवर्त गार्हस्थ को दूसरा आश्रम कहते हैं अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि है इस आश्रम में धर्म अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए अर्थात वह स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उपलब्ध हुए उनके सारभूत मणि रत्न दिव्यौषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करें अथवा हव्य अर्थात यज्ञ नियम तथा देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा पुरुष अपने का निर्वाह करें क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले अन्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहसाश्रम से ही भिक्षा भेंट उपहार तथा दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं न च द्रव्योपस्कार इति सल्वे साधव साधुपोक्षो जना स्वाध्याय प्रसंग तीर्थभगमन तर्शनाथ पृथ्वी पर्यटन तेजा प्रत्युत्थानी ते गमनायवाक्य प्रदान सुख त्यप्यासन सुखम सेनावहार सत्क्रिया चेती वान प्रस्थों के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है श्रेष्ठ लोग प्रायः शुद्ध एवं हितकर कर अन्य मात्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय तीर्थ यात्रा एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं ये घर पर पधारे तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करें, इनके चरणों में मस्तक झुकावे दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले यथाशक्ति सुखद आसन दे सुखद सैया पर उन्हें सुलावे और उत्तम भोजन करावे इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करें यही उन श्रेष्ठ पुरुष के कर्तव्य है प्रति निवर्तते दुष्कृत तस्मी पुण्यमादाय श्लोक प्रसिद्ध है जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निवास निराश होकर लौट जाता है वह उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है अब चात्र क्रिया देवता प्रियंत निवापेन पितरो विद्याभ्यास श्रवणधारेण ऋषे अपत्योत्पादन प्रजापति इसके सिवा गृहशाश्रम में रह कर यज्ञ करने से देवता श्राद्ध तर्पण करने से पितर वृहत शास्त्रों के श्रवण अभ्यास और धारणा से ऋषि तथा संतानोत्दन से प्रजापति प्रसन्न होते हैं श्लोक श्लोको चात्र वात्सल्यासूतेभ्यो वाचा स्रोत सुखागि परितापोपात पारुष्य इस विषय में ये दो श्लोक प्रसिद्ध हैं। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े दूसरों को पीड़ा देना मारना और कटुवचन सुनना ये सब निंदित कार्य हैं अवज्ञानम अहंकार और दम्भश्चै विगर्हित अहिंसा सत्यम अक्रोध सर्वाश्रमगतम तप किसी का अनादर करना अहंकार दिखाना और ढोंग करना इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है किसी भी प्राणी की हिंसा न करना सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना यह सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है अपि चात्र माल्या भरण वस्त्र अभ्यंग नित्योपभोग नित्य गीतवादित्र सुति सुख नयना विराम संतोष दर्शन इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र अंगराग अर्थात तेल उपटन नृत्य उपभोग की वस्तु नृत्य गीत वाद्य श्रवण सुखद शब्द और नैनाभिराम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है भक्ष भोज्य लेह पेय और चौस्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधी पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है त्रिवर्ग गुण निवृत्ति नित्य गृह आश्रम स दुखान्य अनुभूय श्रेष्ठान गतिमा जिस पुरुष को गृहाश्रम गृह साश्रम में सदा धर्म अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है वह इस श्लोक में सुख का अनुभव करके अंत में श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त कर लेता है न दुर्लभ जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो उच्छवृत्ति से अर्थात खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बिन कर जीव का चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है इसी महाभारते शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परवड़े भृगु भरद्वाज संवाद एक नवत्त्यधिक शत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म वर्ग में भृगु भरद्वाज संवाद विषय एक अध्याय पूरा हुआ